नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आप हम सभी को देख रहे हैं और अच्छा लगता है जब आप लोगों से रूबरू होते हैं और हम लोग कुछ ख़ास मेहमानों को बुलाते हैं और उसमें भी खास जब डॉक्टर्स आते हैं तो एक अटेंशन जाता है और हम लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पवन जी हैं जो एक बहुत ही अच्छे पेटिशियन है बच्चों के डॉक्टर हैं और बच्चों का ख्याल कैसे रखना है किस तरह की बातें बच्चों में होती हैं और बच्चों को किस तरह से हम लोगों को कैटेक करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सारी बातें आज आपको बहुत अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में सिंपल भाषा में डॉक्टर पवन जी समझाने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर पवन जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है डॉक्टर पवन सर बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका स्माइलिंग फेस देखकर खुशी हो रहा है हमें <laughs> और आइए आपके स्वागत so है हमारे साथ जी जी विक्रांत राय जुड़ गए हैं जो हमारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन के टैलेंट में उन्होंने भाग लिया था और नंबर वन पे है आज तो हम चाहते हैं कि वो आपको एक स्वागत गीत पेश करे आपके स्वागत में तो विक्रांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब के स्वागत में छोटा सा गीत ज़रूर पेश करें उसके बाद हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे जी तो मैं आपके एक आपके बीच एक सूफी सॉन्ग रखता हूं सूफी कलाम रब बंदे दी जात है कोई तो आइए क्या बात क्या बात रब बंदे दी जा बिच कपड़े दे रब बंदे दी जा, जा रब बंदे जा रब बंद रब रब दी जात है कोई ते कपडे दे जात है आप ही रू आप बुलाए आप ही करे हो तू मान आना मान दिलदारा आसा दे ते नूरब मनया तू मानियाना मान दिलदारा हसा दे ते नूरब मनया ओ दस रब रबा रब द्वारा ओ दस हो रेड़ा रबद ग्वारा आसाद ते रब मने आ तू मने आना मान दिलदारा आसाद ते मने आ अपने तन की अपने वाह वाह अपने ये, ये, ये, ये, अपने तन की खाक तब ये इश्क की मंजिल पाई अपने तन की खा उड़ाई तब ये इश्क की मंजिल पाई मेरी सासों का बोले तारा दे तनू रब मने आ तो मने आना माने दिलदारा आसाद न रब थैंक यू गीत आपने धन्यवाद शुक्रिया और मैत्री प्रजापति ने भी आपके लिए मैसेज किया है नाइस वॉइस करके थैंक यू मैत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में और चलिए सीधे मैं डॉक्टर साहब से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को और डॉक्टर साहब से बातें करते हैं डॉक्टर पवन जी हमारे साथ सूरज से जुड़े हुए हैं और बच्चों के डॉक्टर है बड़ा अच्छा लगता है इस पेशे में बहुत ही मतलब जिस तरह से बच्चों को देखते हैं तो बड़ा नाजुक सा होता है इनका काम भी बड़ा डेलिकेट और बड़ा नाजुक सा होता है काफी प्रेशर भी रहता है लेकिन फिर भी सब चीजों को मैनेज करके आप इस काम को कर रहे हैं इसलिए आपको बहुत बहुत सलाम और डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टरी बातें बाद में करेंगे आप अपने फैमिली के बारे में बताइए <laughs> वैसे मैं बेसिकली बॉर्न एंड ऑफ नागपुर से हूँ महाराष्ट्र से और एजुकेशन से किया हुआ है एमबीबीएस मैंने वहीं से किया है ने तो मेडिकल कॉलेज से स्पेशलाइजेशन तो और सुपर स्पेशलाइजेशन डीएनबी टाटा मेडिकल कॉलेज टाटा हॉस्पिटल जमशेदपुर से किया हुआ है डीएनबी वहां से किया हुआ है अच्छा अभी अच्छा। मैं पिछले साढ़े तीन सालों से सूरत के किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ जी जी जी बहुत अच्छा लगा आपने अपने बारे में बताया और परिवार में कौन कौन है आपके साथ में यहाँ पे मैं अपने वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहता मेरी बेटी डेढ़ साल की है अच्छा, और अच्छा, मैं है और मैं मेरी मेरी वाइफ बेटी हम जैसे की कॉमन सवाल सबको पूछता हूँ डॉक्टरों को की भाई आपने जो स्पेशलिटी किया है चाइल्ड में यानी पेड्रेटिश आप बने हैं इसके पीछे कोई रीजन है या फिर आपको पहले से सोच के आपने इस चीज को किया <laughs> बनना तो पहले, तो तो का ये था सपना था की तो खुद बनना चाहती थी बटी भाई तो उनका डॉक्टर बने एंड बस वही बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि बनना है डॉक्टर बनना है फिर बड़े <laughs> फिर एक बार डॉक्टरी ब्रांच में आने के बाद आपको एक फील्ड अपने पसंद आती है की मुझे इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है मुझे कुछ फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है मुझे पहले से ही फील्ड में काफी अच्छा जब इंटर्नशिप करते थे तभी भी हमको पता चल जाता है कि हमको कौन सी ब्रांच पसंद है कौन सी ब्रांच नहीं पसंद है मुझे काफी रुचि आती थी उसमें मैंने काफी टाइम तक तो अपना समय बिताया और फिर धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट काफी अच्छा डेवेलप होने लगा उसी में स्पेशलाइजन किया क्या बात आगे, आगे में उनका रखना चाहिए एकदम एक बच्चा पैदा हो गया वहां से लेकर फिर छह महीना तक जो है बहुत ज्यादा हमें उनको पे अटेंशन करना पड़ता है वैसे घर वाले देते ही हैं लेकिन फिर भी जो आपके हिसाब से एज ए डॉक्टर आपने काफी बच्चों को देखा है और उनके डिलीवरी से लेकर उनके बड़े होने तक वो सारी चीजें आप करते ही हैं तो आपको ए टू जेड उनके बारे में नॉलेज है तो मैं चाहूंगा कि गार्डियन के लिए आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों का जन्म होने के बाद सबसे पहले तो पीडियाट्रिक्स ब्रांच आपको तो समझना पड़ेगा पीडियाटिक्स ब्रांच जो है वो बच्चा जन्म होने से लेकर तो अठारह साल की उम्र तक अठारह की उम्र तक जब एलसेंट एज बोलते है वहां तक के पूरे बच्चे पीडियाटिक्स के अंडर आते हैं अच्छा तो जीरो से लेकर तो एटीन ईयर्स तक तो इसमें अलग अलग सेक्शन आते हैं एक साल से छोटा एक से पांच साल पाँच से बारह साल और बारह से उन्नीस साल के जो अठारह साल के सबके जो बच्चे होते हैं वो जी तो जो पहले छह महीने जो होते हैं वो होते हैं बच्चे के लिए और उसमें बच्चे को जितना हो सके खाली माँ का दूध ही दिया जाता है इमिडिएटली जब बच्चा बॉर्न होता है वहां से लेके तो सिक्स मंथ तक तब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है उसको तो पहले छह महीने तक बच्चे को सिर्फ सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाता है उसके बाद छह महीने के बाद ये फिलहाल मैं आपको डायटरी बारे में बता रहा हूँ छह महीने तक बच्चे को जितना हो सके खाली मां का दूध ही दिया होती है जिसको हम विनिंग प्रोसेस बोलते हैं धीरे धीरे करके बच्चे को लिक्विड अलग लिक्विड डायट से उसके बाद धीरे धीरे करके सॉलिड डाइट ऐड करते हैं तो इसमें शुरुआत में खिचड़ी जैसे अपने रूटीनली इंडिया में देखा जाता है कि खिचड़ी से शुरुआत होती जाती है खिचड़ी है दाल है दाल का पानी है दाल भात है और सूजी बना के देते हैं राब बना के देते हैं तो ये सब चीज़ें शीरा बना के देते हैं तो ये सब चीज़ों से लोग शुरुआत करते हैं और करनी चाहिए इन सब चीज़ों से और फिर धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके हमको सारी एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना है मतलब डाइट में हर चीज़ ऐड होनी चाहिए एक डाइट में वेजिटेबल्स ऐड होना चाहिए फिर दोपहर में उसको जितना हो सके घर का कोई वेजिटेबल या फिर वेजिटेबल को तो मैश करके दे सकते हो पोटैटोस दे सकते हो शाम के टाइम पे इवनिंग में उसको फ्रूट दे सकते हो और रात के टाइम पे वेजिटेबल या फिर, फिर खिचड़ी बना के दे सकते हो आप नियरली वन टू टूर्स तक कंटिन्यू कर सकते हो टू ईयर्स के बाद जनरली जो घर में अपन नॉर्मल रूटीन खाना बनाते है वो बच्चे टी आ जाते हैं टीथा जाते हैं तो वही खाना होता है उसके या फिर उसको मैश करके आप उसको खाना दे सकते हो जनरली बच्चों में प्रेफर किया जाता है कि थोड़ा कम मीठा या फिर कम नमक वाला खाना ज्यादा होता है अच्छा होता है बच्चे के लिए थोड़ा मसाला वगैरह कम हो तेल कम हो जितना हो सके बॉइल्ड जितनी चीजें देंगे उतना ज्यादा बेटर है तो पहले दो साल तक ऐसा रहता है दो साल के बाद जो दो से पाँच साल या पाँच से दस साल का जो एज ग्रुप होता है उसमें नॉर्मल डाइट रहता है नॉर्मल डायट में हर चीज इंक्लूडेड होनी चाहिए जैसे वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है फिर ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं आप उनको और बाकी नॉर्मल डे टू डे में जितनी भी चीज़ें हम नॉर्मली खाते हैं वो जितना हो सके जंक फूड्स अवॉइड करना चाहिए बच्चों में जंक फूड्स नहीं देना है और प्रिजर्वेटिव नहीं देना है जितना हो सके फ्रेश फ्रूट का जूस दोगे घर में खुद बनाया हुआ तो वो ज़्यादा बेटर है और तो डाइट में आप इतना चेंजेस आप इतना ध्यान रख सकते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे जैसे आपका स्पेशलाइजेशन बहुत अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन मुझे ये एक अच्छी बात लगी कि जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका लो वेट होता है लो बर्थ वेट जिसको कहा जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला या फिर थोड़ा सा माता पिता को भी टेंशन हो जाता है उस चीज को देख कर कि अब क्या करें तो इसमें आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है आपने काफी रिसर्च किया है तो मैं चाहूंगा कि इस बात को बड़ा अच्छी तरह से क्लियर कीजिए क्यों लो बर्थ लो बर्थ वेट वाला बच्चे पैदा होते हैं और ऐसा नहीं होने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सारी तो लो बर्थ वेट बच्चे नहीं होने चाहिए उसके तो एनसी केयर प्रॉपर होनी चाहिए कि मतलब ए केयर मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उस टाइम के मदर का प्रॉपर केयर होना मदर मतलब का प्रॉपर डाइट होना कोई भी तरह की कोई बीमारी ना हो डायबिटीज हो बीपी की बीमारी हो या फिर कोई एपिलेप्सी ऐसी कोई बीमारी ना हो तो जनरली नौ महीने तक बच्चा अच्छे से स्वस्थ होता है लेकिन कुछ कारण अगर ऐसा हुआ कि कुछ भी प्रॉब्लम आई और उसके कारण बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो गया एक दो महीने एक दो महीने पहले डिलीवर हुआ तो उसको हम प्रीमेच्योर बच्चा बोलते हैं अब प्रीमेच्योर बच्चों में भी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती है जैसे कितना वजन है बच्चे का उस पर डिपेंड करता है इंडिया में जनरली ढाई किलो से छोटा बच्चा है कम वजन वाला बच्चा है तो उसको हम लो बर्थवेट या फिर आ, आ, आ, कम वजन वाला प्रीमेच्योर बच्चा बोलते हैं तो ढाई किलो से लेके तो डेढ़ किलो से ढाई किलो जो होता है उसको हम लोग लो बर्थवेट बोलते हैं जब डेढ़ किलो से भी बच्चा कम होता है तो वेरी लो बर्थवेट होता है जब एक किलो से भी कम वजन वाला बच्चा होता है वो होता है एक्सट्रीमली लो वेट बेबी जो मतलब कम बच्चा है, तो इन बच्चों में हमको बहुत रखना पड़ता है, बच्चों को, ये होता है कि ग्राम से बच्चा कम है तो उन बच्चों को प्रॉपर एनआईसी की जरूरत होती है एनआईसीू केयर मतलब न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट जो हमारा NICU होता है तो हमारे पास हमारे सूरत में टर्सरी लेवल केयर एनआईसी है तो ऐसे टर्सरी केयर लेवल के केयर यूनिट्स में जनरली ऐसे बच्चों की सार होती है इन बच्चों में कैसा होता है कि जनरली अः एक किलो आठ सौ ग्राम से जो कम बच्चे हैं, उनमें अलग अलग तरह के हम देते हैं, जिसके कारण बच्चे को मैच्योर होने में बहुत मदद मिलती है जो एक्सट्रीमली लोवर वेट जो बेबीज होते हैं जिनका वजन एक किलो से भी कम है तो इन बच्चों में बहुत ज्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है इनके लिए इंक्यूबेटर्स आते हैं प्रॉपर इंक्यूबेटर्स हम लोग रखते हैं इन बच्चों को पूरा मैच्योर होने को जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है जिस वातावरण में होता है वैसा ही हम लोग एक टाइप का वातावरण बनाते हैं जिसको हम इंक्यूबेटर बोलते हैं जिसमें वो हम लोग बिल्कुल उनको बहुत जितना हो सके कम डिस्टर्ब किया जाता है आ, आ, आ, उनको सलाइन वालाइन जो चलती है क्योंकि वो दूध पचा नहीं सकते तो इसलिए दूध भी एकदम कम मात्रा में शुरुआत होती है तो कम से कम ऐसे बच्चे जो होते हैं लगभग लग महीना डेढ़ महीना तक बच्चे आईसीयू में रहते हैं एन में रहते हैं तो उन बच्चों को एन केयर इनिशियली हम लोग देनी पड़ती है इनिशियली हम लोग एनआईसी देते हैं जिसमें उन बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए उनके जो लंग्स होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, उनका गट होता है मतलब इंटेस्टाइन्स मैच्योर नहीं होती इसलिए वो दूध नहीं पचा पाते फिर उनके बाकी सारी चीज़ें भी जैसे ब्रेन होता है वो भी मैच्योर नहीं होता है तो ये हर एक चीज की मैच्योरिटी को हम टाइम देते हैं वो बच्चा धीरे धीरे करके मैच्योर होता है और तब तक हम लोग उसको हर चीज़ के लिए सपोर्ट देते हैं अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो उसको सर्फेक्टेंट करके एक दवाई होती है वो दी जाती है अगर श्वास में तकलीफ है तो वेंटिलेटर पर रखा जाता है अगर और कोई प्रॉब्लम है ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है तो हर एक चीज हर एक बॉडी पार्ट में जहां जहां उसको प्रॉब्लम है वहां वहां हम उसको सपोर्ट करते हैं और उस बच्चे को पूरा मैच्योर होकर उसका वजन बढ़ाने की पूरी मतलब जब तक उसका वजन अच्छे से बढ़ नहीं जाता जनरली ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं होता एक से डेढ़ महीने में अगर इन बच्चों का वजन एक किलो के आसपास तक पहुंच जाता है उसके बाद अगर बच्चा सफिशेंटली वेट गेन कर रहा है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई तरह की तकलीफ नहीं है माँ का दूध धीरे धीरे पीना शुरू कर दिया है तो फिर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं डिस्चार्ज करने के बाद असली प्रोसेस शुरू होता है क्योंकि बच्चा जब मां के पास जाता है देन उसका असली मां का केयर शुरू होता है उनमें काफी सारे मेडिसिन होते हैं जो बच्चों को वजन बढ़ाने में मदद करते हैं वो मेडिसिन उनको दी जाती है और बच्चे को के एम सिखाई जाती है मदर को जिसको कांगारू मधर केयर बोलते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है तो कांगारू मधर केयर में बच्चे को माँ के सीने को लगाया जाता है और उसको कम से कम ऐसा दिन भर में काफी घंटों तक बच्चे को माँ के साथ रखा जाता है ताकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अच्छा। स्पर्श मिले और उससे बच्चों को डेवलप होने में काफी मदद मिलती है और धीरे धीरे करके और बाकी काफी सारी केयर होती है बच्चे को नो टच प्रिकॉशन लिए जाते हैं मतलब किसी को टच नहीं करने देना है एक ही कमरे में माँ के साथ रखना है और ऐसा करते करते धीरे धीरे जब तक बच्चे का वजन ढाई किलो नहीं हो जाता तब तक हमको सारे तरह के प्रिकॉशन रख के बच्चे को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हुए इसको जब तक बड़ा नहीं होता, तब तक तो वो सारे चेकअप जिसको हम आरोपी कहते हैं इन बच्चों में आरोपी मतलब रेटाइन ऑफ प्रीमेटी मतलब अंधा पनाना कान से सुनाई नहीं देना ये सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं ऐसे बच्चों में तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए वो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए पूरा रूटीनली अर्ली फर्स्ट स्टेज में हम उसको पकड़ के उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो ये सारे टर्सरी लेवल के जो भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल जो है आज के जमाने में वो सारे हमारे पास अवेलेबल है उनके कारण जो जो कॉम्प्लिकेशंस पहले के जमाने में मिलते थे प्रीमेच्योर बच्चों में तो वो अब नहीं देखने मिलते हैं तो पहले सब होते थे कि एक किलो से कम वाला बच्चा है तो बचेगा ही नहीं तो वो अब नहीं है अब पाँच ग्राम का भी बच्चा है तो भी बच सकता है जो कॉम्प्लीकेशन है वो सारे अवॉइड हो सकते है और जितना हो सके बच्चों को कम से कम तकलीफ में जितना जल्दी छुट्टी करने की कोशिश हम लोग करते हैं कि जितना जल्दी उसे छुट्टी करे ताकि पेरेंट्स पे भी इकोनॉमिकल प्रेशर भी थोड़ा कम हो फाइनेंशियल बर्डन भी बच्चों मतलब पेरेंट्स पे ना पड़े और जितना जल्दी मदर और बॉन्डिंग हम लोग डेवलप करवा सकते हम डेवलप करवाते हैं हमारे एनआईसी है में भी कांगारू मदर केयर यूनिट्स होते हैं जिसमें मदर को ऐसे सोफा टाइप बेड्स मिलते हैं जिसमें बच्चे को लेकर माँ अपने सीने को रख के काफी दिनों तक रखती है जिसको हम ग्रोइंग नर्सरी बोलते हैं जब बच्चे को उसे वेट गेन के लिए रखा जाता है तो ऐसी ग्रोइंग नर्सरीज भी होती है तो तीन टाइप की नर्सरीज होती है एक होता है sick NICU, जहां पे एनआईसी बच्चे रखे जाते हैं दूसरा अच्छा स्टेबल पे स्टेप डाउन नर्सरी बोली जाती है जिसमें से सिख बच्चे जो थोड़े ठीक हो चुके हैं उनको यहाँ लिया जाता है और तीसरा होता है ग्रोइंग नर्सरी जहाँ पे ग्रोइंग नर्सरी में देखिए तो सिर्फ तो बहुत ही कम वजन के बच्चे जिनको सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए रखा है क्योंकि ऐसे बच्चे जो घर पर नहीं रह पाते उन बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए रखा जाता है तो उनको ग्रोइंग नर्सरी बोलते हैं तो ऐसा स्टेप बाई स्टेप एनआईसी होता है तो ये सिर्फ पहले 28 दिन तक के बच्चों के लिए रहता है जिसको हम एनआईसी है अच्छा। जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट होते हैं जिसको हम पी आई सी बोलते हैं अट्ठाइस तो दिन से ऊपर और अठारह साल से नीचे जितने भी बच्चे होते हैं उनमें जो जो बीमारियाँ मिल जाए वो सारी बीमारियां पी में हम लोग ट्रीट करते हैं इसके अलावा वार्ड्स होते हैं ओपीस होती है वैक्सीनेशन सेंटर्स होते हैं ऐसा काफी सारी सब मिला हमारा पीडियाट्रिक यूनिट बनता है <laughs> तो संदीप जी पूछ रहे हैं कि uh, yeah. yeah, uh, uh, या या कुछ हमें लेने पड़ते हैं कि हम कहाँ वैक्सीनेट करवा रहे हैं uh, जो भी जगह पे हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए करवाने के लिए तो हमको ध्यान रखना है कि वो जगह जो है वो प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे नहीं, वहाँ पे सब लोग मास्क पहन रहे कि नहीं हमने खुद ने मास पहना है कि नहीं तो जो एरिया जो वैक्सीनेशन एरिया है वो प्रॉपरली सैनिटाइज होता है कि नहीं वैक्सीनेशन देने वाले जो लोग हैं वो प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि नहीं तो अगर प्रॉपर एरिया है और प्रॉपर अच्छी जगह है और सब लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो बिल्कुल हर बच्चे ने कोविड पे पैंडमिक पे, में पे भी वैक्सीनेशन लेना ही चाहिए क्योंकि बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है वैक्सीनेशन के और डिसडवाटेजेस बहुत कम क्योंकि कोविड कैच करने के चांसेस जितने कम है क्योंकि अगर लोग प्रिकॉशन पूरे लेते हैं हमारे साइड से भी हमने प्रिकॉशन लिए हैं और देने वाला भी प्रिकॉशन लेता है तो कोविड होने के चांसेस निगलिजिबल है लेकिन उससे होने वाले बेनिफिट्स इतने ज्यादा है कि बिल्कुल हमने हर बच्चे को पैंडेमिक में भी वैक्सीनेशन देना ही चाहिए जी जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और संदीप जी ने अच्छा प्रश्न पूछा कई बार होता है कि हम लोग ये सब महामारी चल रहा है इस बीच हम बच्चों को ले जाए या वैक्सीनेशन करें नहीं करें क्या होता है तो ये अच्छी बात आपने बताया कि इस सिचुएशन में भी आप बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं ये बच्चों के लिए सेफ है उनका प्रोटेक्शन करता है तो ये आपने बताया अब आइए आगे बढ़ते हैं कमांडो समोद सिंह जी ने आप तीनों को याद किया यानी रमेश जी पवन जी एंड विक्रांत जी जय हो लिखा है कमांडो समोद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया याद करने के लिए और मैसेज करने के लिए अब आई आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे इम्यूनाइजेशन वगैरह दिए जाते हैं बच्चों को और बच्चों के लिए एक्चुअली हेल्दी बेबी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए वो कहाँ से शुरू होता है मां से शुरू होता है या डायरेक्ट बच्चा पैदा होने के बाद उसके पैरामीटर देखिए आगे उसको फिर डोज देते हैं क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें हेल्दी बेबी के लिए क्या करना चाहिए विक्रांत जी मैं चाहूँगा एक छोटा सा गीत आप जरूर सुनाइए जी तो मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही पुराना सॉन्ग लग जा गले लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूँ <laughs> हमको मिली है आज ये घड़िया नसी से जी भल ले जिए हमको गरीब से फिर आपके नसीब में ये रा हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जागले पास के हम नहीं बाहे गले में डाल के आय बाब रो लारोजा आखों सिर्फ ये प्यार की बरसात हो ना हो जन्म में मुलाकात हो हो लग जा गले से थैंक यू और बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है और इस बीच हमारे काफी दोस्तों ने भी याद किया है बड़े प्यार से आइए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं पवन जी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को डॉक्टर पवन सर हमारे साथ हैं और काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग उन चीज़ों को बच्चे के साथ जो भी कुछ हो रहा है हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता लेकिन एक पेड्रेटिशन जो है अच्छी तरह से उस बात को समझ सकता तो आइए अगर जैसे मैंने कहा एक हेल्दी बेबी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए क्या डाइट चार्ट होना चाहिए और उसके पहले क्या माँ को भी उतना ही हेल्दी खाना देना चाहिए उनका कैसे होना चाहिए वो थोड़ा सा जरूर बताएं। <laughs> जैसे बेबीज में आपको मैंने बताया था कि मंथ्स एक्सक्लूसिव करना होता है उस वक्त मम्मी को हेल्दी खाना खाना है जितना हो सके घी वगैरह ज्यादा है क्योंकि तो खाना हल्दी देते हैं। मदर को जितना हेल्दी खाना खिलाएंगे उसका ओ, फीडिंग में इतना अच्छा असर आएगा, क्योंकि उससे फीडिंग ज्यादा फीडिंग ज्यादा मिलेगा और बच्चे को फीडिंग में कमी नहीं होगी इसलिए उसको ऊपर का टॉप फीड नहीं देना पड़ेगा तो जितना हो सके माँ को हेल्दी खाना खिलाना है उससे बच्चे के लिए फीड में ज्यादा बेनिफिट रहेगा सिक्स मंथ्स के बाद मैंने जैसा आपको बताया था कि सिक्स uh, मंथ्स के बाद आपको खिचड़ी पे ज्यादा वो करना है की सेमी सॉलिड फूड्स वगैरह ज्यादा देना है सिक्स मंथ्स टू सेवन मंथ जो सिक्स मंथ्स टू सेवन मंथ्स का जो वीडिंग फेज होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का फेज होता है उस वक्त आपको खिचड़ी ज़्यादा खिलानी है दाल भात देना है दाल का क्वान्टिटी ज्यादा रखना है Uh, आप रागी दे सकते हो ठीक है उसको रोटी के तुपे स्मैश करके वो खिला सकते हो दाल में डूबो के एंड आप दे सकते हो उसमें उस प्रॉब्लम नहीं है आप फ्रूट दे सकते हो फ्रूट का कोई भी क्रश करके, बॉइल्ड एप्पल दे सकते हो आप उसको जूस पिला सकते हो आप उसको सूप बना के दे सकते हो ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप उसको सिक्स टू सेवन मंथ का जो ट्रांजिशन फेज होता है उस वक्त दे सकते हो लिक्विड so डाइट फिर धीरे धीरे सेमी सॉलिड डाइट को आप सॉलिड डाइट में कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन जितना भी हो सके कोई भी सॉलिड डाइट ऐसी कोई तो गले में अटक सकती है बच्चे में ऐसे नहीं देना है जितना हो सके सॉफ्ट है जो क्रश करके वो अपने आप अंदर बच्चा स्वेलो कर सके ऐसी आपको ऐसी चीज़ें ही देनी है उसके बाद आपको जो नियरली जो टोटला फेस होता है जो वन ईयर से टू ईयर के बीच में होता है उसमें जितना हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खिलाने हैं बच्चे को जैसे हमारा पालक होता है मेथी होता है जो तंगली बच्चों को एडिजेबल इतना नहीं होता पसंद नहीं आता लेकिन जितना सके हमको डाइट में किसी भी तरह से पराठा बना के या फिर किसी भी तरह खिचड़ी में थोड़ा पालक डाल के ऐसा करके हमको डाइट में इंक्लूड करना है जिससे हमें अच्छा। ए मिलेगा काफी सारे विटामिन मिलते हैं उनके थ्रू ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में इसके अलावा हमको फ्रूट्स देना है फ्रूट्स से उनको विटामिन सी मिलेगा ठीक है प्रोटीन्स के लिए भी हम लोग काफी सारी चीजें कर सकते हैं अगर अंडा खाते हैं तो अंडा भी दे सकते हैं और बाकी चीजें भी प्रोटीन्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे करके हमको डाइट अच्छा देना है उनको जिसमें हमको सारे विटामिन है कैल्शियम है दूध पिला दूध उसको क्वान्टिटी दूध जो है रेगुलरली अपने उनके डाइट में होना ही चाहिए सुबह उठते उठने के बाद या फिर रात को सोते वक्त हमको दो टाइम तो को बच्चे को दूध देना ही है तो कैल्शियम लेवल भी अच्छा होता है इससे कारण क्या होता है बच्चों को बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे खेल कूद करने के बाद रात को पाव दुखते हैं सिर्फ बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है तो ये कैल्शियम भी कमी कैल्शियम भी कमी के कारण होती है तो दूध में कैल्शियम अच्छा होता है काफी सारे अः जो ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स है उसमें भी कैल्शियम अच्छा क्वांटिटी होती है तो ये सारी चीजें डाइट में इंक्लूड करने से उसका कैल्शियम लेवल अच्छा रहेगा बहुत सारे बच्चों मदर पेरेंट्स के कंप्लेंट होती है कि मेरा बच्चा दो तीन साल के बाद खाने का डायट बहुत कम कर दिया है भूख ही नहीं लगती उसको तो जनरली ये सारी चीजें है ना वर्म इंफेस्टेशन के कारण होती है आयरन डेफिशियंस के कारण होती है आयरन की कमी के कारण जनरली बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है भूख नहीं लगना चिड़चिड़ा होना इंटरेस्ट नहीं आना कोई चीज में ये सारी चीज होती है ठीक तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बीट का जूस बना के दे सकते हैं बीट है कैरेट है टोमेटो है इनका मिक्स करके सूप बना के दे सकते हैं ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स दे सकते हैं तो ये सारी चीजें देने से बच्चे का आयन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बच्चे को अपने आप भूख लगना शुरू होती है बच्चा खुद से मांग के खाना खाते हैं तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखने से डायट थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करने से काफी फर्क पड़ता है बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि कॉन्स्टिपेशन होता है जनरली दो साल तो साल तो की तो उम्र तो से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है relieve करने के लिए भी जितना हो सके पानी ज्यादा पिलाना है जितना पानी ज्यादा पिलाओगे उतना स्कूल जो है सॉफ्ट होगा उसमें मैदा जितना हो सके कम तो हमको आजकल आदत है बच्चों को ब्रेड दे देते हैं <laughs> पिज्जा खिला देते हैं तो जितना हो सके मैदा जितना कम खिलाओगे उतना कॉन्स्टिपेशन कम होगा जितना हो सके उसको खिचड़ी है दाल भात है ये सब चीजें ज्यादा दीजिए उसको डिन में कम से कम दो केले खिलाइए केले बहुत हाई फाइबर डाइट होता है उससे भी कॉन्स्टिपेशन काफी रिलीव होता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी कॉन्स्टिपेशन में काफी आराम मिलता है तो ये इतने खाने में घी डाल देना है तो ये सारी चीजें छोटे-छोटे चीजों से ही 80-90% केसेस में, केसे में वेरी बिग रोल नॉट ओनली इन द ग्रोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तो रोल होता ही है लेकिन ये काफी सारी छोटी छोटी चीजें होती है जैसे बच्चों को बहुत बार उल्टियाँ होना खाना ना खाना कॉन्स्टिपेशन होना तो ये छोटे छोटे बीमारियों में से भी हम राहत पा सकते हैं फूड देंगे तो जंक फूड की आदत जनरली आजकल जो हम लोग एज ग्रुप 5 से 10 इयर्स के बीच में लग जाती है बच्चों को वो हम जितना ना लगाए जितना अवॉइड करें उतना बेटर है 5 से 10 इयर्स के एज ग्रुप में भी हम लोगों को वही फॉलो करना है हेल्दी फूड ही देना है हेल्दी डाइट देना है बच्चों को उसमें भी इंक्लूडेड यही जो घर बनता है वही लेकिन उसमें इंक्लूड करते रहना है कि हम लोग ड्राई फ्रूट का मिक्स बना के उसको दूध में डाल के दे सकते हैं या फिर आप खीर बना के या फिर कोई और आइटम बना के उसमें डाल के दे सकते हैं तो उससे उनको प्रोटीन ज्यादा मिलेंगे ठीक है ग्राउंड नट दे सकते हो ग्राउंड नट इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन तो ग्राउंड दे सकते हो आप उसको बॉइल्ड वेजिटेबल्स uh, दे सकते हो ठीक है तो ये सारी चीजें आप इंक्लूड करने से काफी बच्चे को उससे राहत मिलती है और जनरली ट्वेल ईयर्स टू एटीन ईयर्स जो अडोल्ट एज ग्रुप है वो सबसे uh, uh, वो एज ग्रुप में भी अपने खाने का ध्यान रखना है क्योंकि ग्रोथ का एज होता है, होता है तो उसके बाद जनरली ग्रोथ स्पॉट होता है बच्चों में तो उस वक्त भी बच्चों को न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्रोथ स्पॉट होगा तो न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है right. उस टाइम पे भी हमको ध्यान रखना है कि बच्चों को जितना हो सके हेल्दी खाना देना है क्योंकि तो जितना हेल्दी खाना देंगे जितना न्यूट्रिएंट्स हम सप्लाई तो करेंगे वो इंटर्न ग्रोथ के पैरामीटर्स प्रोटीन्स और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बन बच्चे का ग्रोथ और बढ़ाएगा तो इस प्रकार डाइट जो है बच्चे के लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये छोटी छोटी चीजों का अपन ध्यान रखने से बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा डॉक्टर uh, साहब एक uh, सवाल आया है संदीप जी लिखते हैं वैक्सीनेशन अ चाइल्ड्स रिस्क ऑफ ऑफ बिकमिंग कोविड 19 और डेवलपिंग डिजीज नहीं ऐसा नहीं होता है बिल्कुल वैक्सीनेशन uh, <laughs> से बच्चे को कोई रिस्क नहीं है बहुत सारे लोगों को धारणा होती है कि अगर कोविड के टाइम पे हमने अगर बच्चे को वैक्सीन दे दिया तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाएगा बाकी डिसीज के प्रति उसका इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है वैक्सीनेशन जिस चीज़ के लिए आप दे रहे हो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है और उसके प्रति आपको इम्यूनिटी देता है तो इससे बाकी बीमारियों को ज़्यादा लगने से का रिस्क वगैरह बिल्कुल आपका बढ़ता नहीं है उल्टा बेनिफिट मिलता है क्योंकि कोविड uh, के वक्त वैक्सीनेशन देना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऑलरेडी हॉस्पिटल्स वगैरह में सब जगह कोविड के इतने सारे पेशेंट्स हैं हेल्थ केयर हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है उसमें और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज जो होती है जो बीमारियां जिनकी वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है अगर हम वो भी नहीं देते तो जब भी कोविड खत्म हो जाएगा या फिर जब तक ये कोविड चलता है तो उस वक्त उस दरमियान ये जो, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज हम लोग जो प्रिवेंट करते आ रहे हैं उसका पैंडमिक भी चालू हो जाएगा वो सारी बीमारियां भी बढ़ जाएगी तो वो एडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम पे और ज्यादा इफेक्ट करेगा मतलब ऑलरेडी कोविड तो है लेकिन साथ साथ और काफी सारी बीमारियों का आउटब्रेक भी हो जाएगा जो सारी बीमारियां हमने वैक्सीन के कारण जो भी हमने प्रिवेंट की हुई थी पहले दो साल में बच्चे को हर चीज़ की वैक्सीनेशन होती है जो भी वैक्सीन प्रीवेंटेबल डिसीजेस है हर स्टेज वाइज होती है हर महीने अलग अलग चीज की वैक्सीन मिलती है अगर वो वैक्सीन नहीं मिलती है हम कोविड के डर से वो सारी वैक्सीन्स नहीं लगाएंगे तो वो सारी बीमारियां बच्चे को आने के चांसेस है तो कोविड तो लगे ना लगे लेकिन ये सारी बीमारियां लग के भी बच्चे को उतना ही नुकसान होगा तो अगर हमको कोविड से बचना है लेकिन हमको बाकी बीमारियों से भी बचना है तो कोविड के लिए हम लोग अपना बेसिक प्रिकॉशन लेंगे मास्क पहनेंगे सैनिटाइज लेकिन अच्छी जगह पर जाकर हमको वैक्सीनेशन देना ही है ताकि उससे क्या होगा वैक्सीनेशन देने से बच्चे को हम इन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजे से बचा पाएंगे बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को वैक्सीनेशन में डिलाई नहीं करना चाहिए जो भी सिस्टम बना हुआ है जितने एज में या महीने में हमको देना होता है वो पूरे ही डोजेस हमें पूरे करना है अदरवाइज फिर दूसरी बीमारियां भी आने के चांसेस अभी एक तो हमें वैसे भी काफी जो है कोविड के कारण एक, एक इसको देखा जाए तो हमें डबल अटेंशन दे रहा है हमें कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो इसलिए इंडिया का स्लोगन है आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज तो इसको जरूर हमें ध्यान रहना है और बच्चों को भी पूरी तरह से अगर आपको नहीं समझ मारे हैं कई तो कंफ्यूजन्स है वैक्सीन दे नहीं दे ऐसा आपको लगता है तो निश्चित तौर पे आप जो है डॉक्टर से जरूर इस बारे में चर्चा करें एक बार फोन करें या एक बार खुद जाए डॉक्टर के पास और मिल के आ जाए ठीक से और उसके बारे में जो भी आपका क्वियरी है उसको पूछ लेने से ज्यादा बेटर रहता है दूसरा एक ऐसा है कि जब भी बच्चे लो बर्थ के बारे में हमने जब बात की ऐसी चीजें ना हो इसके लिए माता पिता को किस तरह का प्रिकॉशन रखना चाहिए एक्चुअली में लो बर्थ में जो बच्चे पैदा लो वेट जो पैदा हो जाते हैं उसको अगर हम उसको क्या हम लोग रोक सकते हैं क्या वो चीजें नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए आ, लो बर्थ फिट होने के काफी सारे कॉसेज होते हैं लो बर्थवेट जनरली होता है कि प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी में कि बच्चा टाइम से पहले अगर पैदा हुआ है प्रीमेच्योर प्रेगने के भी काफी सारे कॉसेज होते हैं अगर माँ को किसी तरह की कोई बीमारी है जैसे बीपी की बीमारी है ठीक है मतलब मेदगी की बीमारी है उसको ब्लड शुगर की बीमारी है काफी सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर उससे आगे जाके मां को नुकसान हो सकता है या फिर बच्चे को नुकसान हो सकता है तो ऐसे टाइम पे हमको डिलीवरी करवानी पड़ती है या फिर कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें लीकिंग बोलते हैं मतलब जिसमें बच्चा ऐप डिलीवर हो जाता है मतलब बच्चा अपने आप ही नीचे आ जाता है काफी तो ऐसे केसेस में या फिर काफी सारे ऐसे इंडिकेशन होते हैं जिसमें बच्चे का प्रीमेचोर डिलीवरी होता है तो इनको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी ऐसे प्रिवेंटेबल डिसीज होती है जिसमें माँ का अच्छे से ख्याल हमको रखना है बीपी वगैरह की जो प्रॉपर मेडिसिन हम लोग रेगुलर चेकअप करवाना है इसलिए हम लोग लो बोलते हैं लो बोलते है कि रेगुलर ए चेकअप ए मतलब एंटीनेटल चेकअप करवाते रहना है माँ का पहले महीने से लेकर तो नौवे महीने तक हर महीने माँ को चेकअप करवाना है और छठे महीने से लेकर तो नौवे महीने तक हर पंद्रह दिन में जाके अपने डॉक्टर को दिखाना है और आखिरी महीने में हर हफ्ते बच्चे को हर हफ्ते मां को अपने गायन डॉक्टर को दिखाते रहना है जनरली जो लोग नहीं दिखाते हैं जो लोग प्रॉपर फॉलोअप नहीं करते हैं तीन चार महीने तक नहीं जाते हैं फिर अचानक उनको पता चलता है कि हमको बी बढ़ चुका है या फिर हमारा डायबिटीज बढ़ चुका है तो ऐसे केसेस में ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है लेकिन जो लोग जनरली रेगुलर चेकअप करते हैं उनका प्रॉपर मेडिसिन दे दिया गया है उनको प्रॉपर जनरली ये नहीं लेते हैं अगर आप प्रॉपरली अपने डॉक्टर को दिखाते रहेंगे और जो मेडिसिन देते हैं या फिर जो एडवाइस आपको देते हैं वो आप प्रॉपरली फॉलो अपलो अप करते हैं और प्रॉपर बेडरेस्ट प्रॉपर रेस्ट लेते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी टाइम तो फिर ये चीज आप प्रेवेंट कर सकते हैं। अच्छा जुड़वे बच्चों के बारे में बताइए आप थोड़ा सा जुड़वे बच्चे पैदा हो जाते हैं। हाँ। वो देखे होंगे आपका थोड़ा हाँ। चाहिए। बच्चे काफी देखे हमने ट्रिपलेट्स भी देखे है और एक अच्छा, साथ चार बच्चे हाँ। हुए हैं ठीक है मैंने फूड डिलीवरी थी उसमें चार बच्चे हुए थे एक तो चारों का वजन थोड़ा हल्का कम था व मतलब एक, -एक, एक सवा किलो के लगभग चार बच्चे थे चारों अच्छे मतलब हेल्दी थे कुछ दिनों तक एनआईसीू में रहे थे वहां पे और फिर धीरे धीरे करके जब बच्चों का अच्छा वेड हुआ तो चारों को डिस्चार्ज किया गया था तो जनरली ट्विंस प्रेगनेंसी जो होती है जनरली बहुत ट्विंस है ट्रिपलेट्स है वो बहुत कम केसेस में दिखती है जनरली जो आईवीएफ करवाते हैं इनविट्रो फर्टिलाईजेशन या फिर कोई ट्रीटमेंट लेते हैं कंसेप्शन के लिए उन बच्चों में उन लोगों में तो जनरली ये बच्चे थोड़े प्रीमेच्योर होते हैं क्योंकि दो बच्चे होते हैं उनके कारण बच्चों की प्रेग्नेंसी थोड़ी अर्ली हो सकती है बच्चे कम वजन के हो सकते हैं क्योंकि दो बच्चे है तो उनका दोनों का मिला के वजन आ, मतलब बच्चों का वजन कम हो सकता है लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं।, नहीं आते हैं अच्छा, दो, अच्छा। दो बच्चे हो या एक बच्चा हो दोनों का वजन पे डिपेंड करता है अगर तो वजन एक किलो से कम है चाहे वो एक हो या दोनों हो ट्रीटमेंट दोनों सेम ही रहता है ट्रांसफ्यूजन प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं बच्चों में जैसे दो बच्चे अगर मार के पेट में है तो बहुत बार ऐसा होता है की एक बच्चा न्यूट्रिशन दे लेता है दूसरा बच्चा काफी कमजोर होता है एक बच्चा तीन किलो का हो जाता है ऐसी सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती की एक बच्चा एक किलो का है एक बच्चा तीन किलो का है <laughs> बहुत कम केस होता है लेकिन होते हैं ऐसे तो okay. उन केसेस में तीन किलो का जो बच्चा होता है वो एकदम स्वस्थ होता है वो माँ के पास दे दिया जाता है। जो एक किलो का बच्चा नहीं, है लेकिन अच्छा माँ के जी. लिए थोड़ा ये बहुत जो दोनों बच्चे अच्छे होते हैं ढाई ढाई तीन किलो के अगर दोनों बच्चे अच्छे है स्वस्थ है जब उसको माँ के पास जाता है तो माँ के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज होता है क्योंकि आजकल एक प्रेग्नेंसी में एक बच्चा रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है माँ के लिए Uh, उसके लिए मेंटली फिजिकली एक बच्चे को संभालना बहुत बड़ी बात हुँ, है हुँ, तो, तो अगर दो बच्चे होते हैं तो बहुत ज्यादा माँ स्ट्रेन हो जाती है उसके लिए बहुत ज्यादा मेंटली uh, और फिजिकली बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है क्योंकि दो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है तो ऐसे टाइम पे उनको एक किसी की हेल्प उनके घर में उनकी सास घर वालों का बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है न्यूबॉर्न बेबी को संभालना क्योंकि पूरी रात जागना पड़ता है हर बच्चे को, एक बच्चे को फीडिंग देने के बाद कि दूसरे बच्चे को एक फीडिंग देने तो जैसे हम लोग देखते हैं इतना होता है, है, हाँ। है की हाँ। सुनने में बोले इतना वो ना लगे लेकिन रियल में किसी भी माँ के लिए बहुत ज्यादा ये क्या बोलते चैलेंज है दो दो बच्चों को संभालना लेकिन फिर भी भगवान को शक्ति देता है और अपने आप वो करके दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं सही बात बात है है है तो एक और पूछना जैसे वैक्सीन ये क्या कोविड वाला है या इसके बारे में थोड़ा सा टीबी नहीं होना चाहिए उसके लिए हर बच्चे को जन्म के वक्त बीसीजी वैक्सीन दी जाती है बीच में ये मान्यता बीच में ये धारणा यही कि बीसीजी वैक्सीन जो है वो कोविड से बचाती है, है। हर लेकिन हर इसका कहीं भी किस को प्रूफ नहीं मिला कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला की जिससे हम लोग इस चीज को आगे लागू कर सके या फिर इस चीज को हम लोग बोल सके की बीसीजी वैक्सीन सब लेना चाहिए दोबारा ताकि उससे हम कोविड से बच सके लेकिन ऐसा कोई कहीं एविडेंस हमको नहीं मिला इसलिए फिर इस बात को आगे नहीं बढ़ाया गया लेकिन बीच में ऐसा ऐसा कोई कहीं नहीं मिला हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात कई बार चीजें जो है लोगो में आजकल ऐसा है ना कोई भी चीज आज के प्रति बहुत ज्यादा वो है आकर्षण <laughs> है और लोग चाहते तो हैं की कुछ चीजें हो जाए तो तो और जो भी बोले वो सब लोग मानने को तैयार है मानने को तैयार है जो सिचुएशन है उसमें वैक्सीन की बात चल रही है तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ इसमें प्रयोग हुए हैं नहीं हुए हैं कि अंदर रिसर्च ही नहीं यार कोविड के वैक्सीन में अभी ट्रायल थर्ड लेवल तक ट्रायल्स जा चुके हैं इंडिया में भी जनवरी या फेबर तक वैक्सीन तैयार हो जाएगा हमको तो प्रिकॉशन लेना है क्योंकि इंडिया के सारे लोगों तक वैक्सीन पहुंचे उसमें काफी टाइम लग जाएगा इतने लेवल में एक करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना एक साथ इतने क्वान्टिटी में बनाना तो तो उसको टाइम टाइम। लगेगा। तब तक तक जब हर इंसान को जी चलिए डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें हो गई आपसे बच्चों के बारे में और उनके केयर के बारे में अब मैं चाहूंगा की हमारे दर्शक मित्र जो देख रहे हैं खास करके यूट्यूब एंड फेसबुक पे मैं चाहूंगा आपको फेडरेटिशियन से रिलेटेड या कोई भी सवाल हो हेल्थ रिलेटेड आप जरूर डॉक्टर साहब से पूछना चाहे तो आप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में आप अपना उम्र और वजन बता के क्या प्रॉब्लम है वो बता देंगे तो डॉक्टर साहब आपको क्लियरली आपको मैसेज की आपको बता देंगे कि क्या करना चाहिए कोई भी सवाल आपको हेल्थ रिलेटेड जरूर पूछ सकते हैं आइए उसके बाद हम लोग डॉक्टर साहब से उनके हॉबीज के बारे में जानेंगे थोड़ी देर में <laughs> कि उनके हॉबीज क्या क्या हैं, उनकी इन चीजों को पसंद करते हैं वो सारी बातें हम लोग सुनेंगे और इस बीच एक और मैसेज आया है वीबा जी विदेश में वाशिंगटन डीसी में रहती हैं, उन्होंने लिखा है थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन और इनके अभी एक न्यू बॉर्न बेबी आया है शायद दो महीना हो गया है तो पे अटेंसन से वो प्रोग्राम सुन रही है रिभा <laughs> जी थैंक यू आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे वेरी इंफॉर्मेटिव करके आपने लिखे भेजा थैंक यू सो मच तो आइए डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि आप अपने हॉबीज के बारे में बताइए और बच्चों को खुश रखने के लिए क्या एक्टिविटीज करते हैं वो भी बताइए <laughs> हॉबीज तो फिलहाल तो मेरी हॉबी एक ही है कि मेरी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना है अभी डेढ़ साल की है काफी अच्छा टाइम मतलब स्पेंड होता है बाकी स्पोर्ट्स होता है स्पोर्ट्स में क्रिकेट होता है एंटरटेनमेंट के लिए जनरली इतना ज्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता क्योंकि सुबह से शाम हाँ, तक हम लोग जनरली हम लोग एनआईसी के साथ स्पेंड करना है तो हाँ, हाँ, है, फैमिली को लेकर ट्रैवलिंग पे जाना कहीं भी कोई अच्छी जगह पे टूरिस्ट प्लेस पे जाके टाइम स्पेंड करना और सभी तो फिलहाल फैमिली ही है ट्रैवलिंग करना और अच्छा बच्चों को खुश रखने के लिए क्या एक्टिविटीज़ किया जाता है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हॉस्पिटल में भी शायद बच्चों के लिए कुछ अलग सा केबिन बनाया जाता है ताकि वो उन चीज़ों के साथ खेलते रहें और कई बार हम लोग जो दुकान में मेडिकल स्टोर से भी कुछ खिलौने लेकर आते हैं या कई लोग बच्चों को खिलौने अच्छे लगते हैं इसलिए वो बाजार से खिलौने लेकर आते हैं तो क्या अच्छा है बाज़ार से खिलौने अगर लाने से वो अगर मुँह में रखेगा या ठीक है नहीं है और उसके लिए काश स्पेशल कोई खिलौने है बच्चों को देना चाहिए वो आप बता सकते हैं और जी या डॉक्टर साहब बताएंगे बच्चों का जैसे आप एज ग्रुप से डिवाइड करना पड़ेगा जैसे एज ग्रुप होगा फाइव ईयरस एंड अब बोलेंगे ठीक है तो हुँ. बच्चों को हैप्पी के लिए आजकल जैसे मोबाइल एडिक्शन बहुत बड़ी चीज है जी जी छोटे बच्चे भी बोलेंगे तो जैसे मैं खुद की बेटी का भी एग्जांपल एग्जाम्पल तो जब तक उसको ट्यून्स नहीं लगाएंगे कार्टून ट्यून्स तब तक वो खाना नहीं पाएंगे तो आदत लगाने वाले हम खुद ही है लेकिन आज के जमाना ऐसा है कि उसके साथ चलना पड़ता है ठीक है लेकिन ये आदतें बहुत अच्छी नहीं है बच्चों के लिए बच्चों के आई साइट पे बहुत प्रॉब्लम आती है एक बार आदत पड़ जाती है तो फिर उस चीज को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है तो जितना हो सके बाकी जितने भी चीजें हैं उसमें एंगेज करना बाकी छोटे छोटे जो टॉयज हैं उसको तो स्टोरी बुक्स जो बहुत अभी विलुप्त हो चुकी है जो पहले के जैसे पहले के जमाने में पेरेंट्स बच्चों को स्टोरी सुनाते थे या फिर स्टोरीज बुक्स बताते थे जी, जी कॉमिक्स हुआ करते थे पहले के जमाने में लेकिन वो काफी इंफॉर्मेटिव होती थी और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग भी होती हुँ. थी लेकिन उसका उनको नुकसान नहीं होता था अब लेकिन हर चीज़ टेक्नोलॉजी के कारण सोशल मीडिया के कारण हर कोई जितना हो सके मास मीडिया या फिर मोबाइल पे जाता जाने की कोशिश करता है मोबाइल का अट्रैक्शन ज्यादा रहता है बच्चों को लेकिन इससे पॉजिटिव चीजें भी होती है लेकिन नेगेटिव इम्पेक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ता है बच्चों पर और जनरली जो आ, एज ग्रुप होता है फाइव एंड अबाउ जब जो स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं और उस एज ग्रुप में या फिर टीन ग्रुप जो होता है उस एज ग्रुप में मोबाइल है तो दिन भर मोबाइल पे रहना तो ये सब चीजें जितना हम एवॉइड कर सके एज अ पेरेंट टोटल बंद करना इम्पॉसिबल है लेकिन जितना हो सके उनका स्क्रीन टाइम अगर हम फिक्स कर दे और बाहर का प्ले टाइम बढ़ाएं, क्योंकि आजकल हम लोग इन सब चीजों के कारण ओबेसिटी भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम लोग हैं कि तो मेरे 10 ईयर्स एंड अबाउट 10 प्लस जो 10 और 18 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें ओबेसिटी देखी जा रही है उनमें काफी सारी चीजें जो पहले कभी नहीं दिखी गई वो सारी डिसीज भी दिखी जा है डायबिटीज आ रहा है हाइपर आ रहा है तो जो एज ग्रुप जो पहले बड़ों में दिखा जाता था वो बच्चों में भी आना शुरू हो गया है ये सारी चीजों का कारण है वो सोशल मीडिया ही है कि भाई हर आजकल हर कोई फेसबुक इंस्टाग्राम में जाना चाहता है लेकिन बाहर जाके कोई खेलना नहीं चाहता तो जो बाहर जाके खेलने का जो फायदा था वो वो अब नहीं मिल पा रहा है लोगों को वो लेना चाहिए और जितना हो सके स्क्रीन टाइम जो है वो फिक्स कर देना चाहिए तो उससे क्या होगा की बच्चा बाहर भी जाएगा थोड़ा इंटरेक्टिव भी होगा सोशल होने के भी अलग अलग तरीके होते हैं बाहर जाके लोगों से बात करके भी इंटरेक्टिव हो सकते हैं उससे भी लोग बच्चे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा थोड़ा फिजिकल एक्सर एक्सरसाइज भी होगा उसका रोज उसको एक आपने बोला कि खेलने के लिए उसको साइकिल लेके दे सकते हैं थोड़ा बड़ा भी है तो आजकल रेसिंग साइकिल्स आती है जिसमें वो लोग पूरी गेयर पहन के फिर वो लोग साइकिल चला सकते हैं तो उससे उनकी एक्सरसाइज भी होगी और बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे वेट गेन भी नहीं होगा और प्रॉपर एक्सरसाइज भी होगी मेंटल भी उनको अच्छा ये रिलेक्सेशन मिलेगा और इन सब चीजों से भी काफी फर्क पड़ता है तो जितना हो सके दो फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं एक है कि जितना हो सके सोशल एडिक्शन कम करना है हमको और बाकी बाहर जाके सोशल इंटरेक्शन लोगों से बढ़ाना है तो इन सब चीजों से बच्चों का हम लोग जितना हो सके हैप्पी टाइम इंक्रीज कर सकते हैं हमको जितना हो सके ऐसे पेरेंट्स आज मदर और फादर दोनों वर्किंग होते हैं आज के जमाने में हम जितना कम ज्यादा टाइम देंगे एडिक्शन उसी का कारण है हम जितना हो सके ज्यादा टाइम देंगे उनको तो उतना एडिक्शन को कम करेगा तो सके घर पे आने के बाद हमको भी अपना स्क्रीन टाइम कम करना है बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है उनके साथ नॉर्मल उनके गेम्स खेलना है तो ये सब चीजें करने से भी उनका एडिक्शन कम हो सकता है उस पर तो बहुत बड़ा है, तो बहुत जाएगा तो इसलिए तो बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि जितना हो सके बच्चों के साथ खुद टाइम स्पेंड कीजिए छोटे छोटे भले गेम्स है लूडो है कैरम है वो सब खेलिए उससे भी उनका एंटरटेनमेंट भी रहेगा तो आपका इमोशनल बॉन्डिंग भी रहेगा उनकी सारी छोटे छोटे प्रॉब्लम आप समझ भी पाएंगे इससे काफी सारी चीजें आपके जो डे टू डे प्रॉब्लम जो आती है वो सब कम हो जाएगी जी जी चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि हम सभी को थोड़ा सा मोबाइल एडिक्शन जो हमारे अंदर है हम बच्चों को भी उसको करा देते हैं थोड़ा लगता है कि चलो ये खुश हो जाएगा और उतना टाइम हमको बचेगा उसका रोना शुरू कर दिया या फिर कुछ तंग कर रहा है तो उसको फिर हम लोग मोबाइल हाथ में देते हैं ताकि वो चुप हो जाए लेकिन ये रॉन्ग थेरेपी है जैसे आपने कहा तो इस थेरेपी को ना अपनाएं इसके लिए पुराने थेरेपीज अपनाइए थोड़ा स्टोरी सुनाने के लिए किसी को बोलिए आप खुद सुनाइए तो उससे क्या होगा आपका वॉइस एंड आपका सुनाने से वो आपके साथ ज्यादा अटैच भी रहेगा और उसके खुशी उसकी बढ़ेगी ये हमें करना चाहिए डॉक्टर साहब मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे आपको सुन रहा था मुझे वो याद आ गया कि भाई न्यू टेक्नोलॉजीज बच्चों के हेल्थ केयर में क्या क्या चीजें आ रही है अभी पीडियट्रिक्स फील्ड में क्या क्या नए टेक्नोलॉजीज आप उपयोग कर रहे हैंट्रिक्स मतलब पहले से जैसे सिर्फ बच्चों में देखा जाता वैक्सीनेशन था फिर जैसे बच्चों में पहले तक, uh, है, और इन सब तक था। आपको कहा अलग सेक्शन तैयार हो गया है जिसमे कम वजन के बच्चे जो मैंने आपको बोला की पहले के जमाने में एक किलो से छोट के बच्चे बचना लगभग नहीं के बराबर और बच भी जाए तो इतने सारी उनके प्रॉब्लम होती थी ऐसा बच्चा ना बचे तो बेटर है लेकिन आज के जमाने में हम वो कॉम्प्लिकेशंस से बच्चे को बचा देते हैं कि कॉम्प्लिकेशन नहीं तो, हो जो बच्चा जो 500 ग्राम का भी हो या फिर एक किलो से कम वाले बच्चे हो वो भी आगे जाके एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते है आज के जमाने में पहले हार्ट डिसीज का जो उपचार नहीं हो पाता था आजकल कोई भी हार्ट की बीमारी हो कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम हो उन सब का इलाज हो सकता है आज हमारे पास पीडियाट्रिक सर्जन है पीडियट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है मतलब जितनी आप तो देखोगे, उन सबका पीडियाट्रिक वर्जन है तो बच्चों के स्पेशलिस्ट अब तो अब सिर्फ ब्रेन के स्पेशलिस्ट नहीं है अब बच्चों के ब्रेन के स्पेशलिस्ट तो इतना डीप लेवल तक पीडियाट्रिक गेस्ट्रो तो मतलब हर चीज के स्पेशलिस्ट है तो अगर आप बच्चे को कोई भी तकलीफ होगी तो आपको उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अवेलेबल है चाहे वो सर्जिकल हो मेडिकल हो आईसीयू केयर हो टेक्नोलॉजी के मामले में बोलो या फिर इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में बोलो एवरीथिंग इज अवेलेबलिस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए डॉक्टर साहब वक्त हो गया है, है इजाजत का और जाते जाते मैं चाहूंगा की छोटा सा मैसेज आप कोट करें और फिर हम विक्रांत जी से चाहूंगा की एक छोटा सा प्लीज मैसेज के बाद जरूर सुनाए <laughs> जी सर बताइए या, मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगा कि अभी कोविड पैंडमिक है तो आप सब प्लीज़ घबराए नहीं जितना हो सके अपना प्रोटेक्शन कीजिए बाहर अभी ये मत समझिए कि कोविड अभी मानता हूँ कम हुआ है लेकिन चला नहीं गया है तो जितना हो सके जो प्रोटेक्शन लेने को बोला गया है हैंड वॉशिंग का सैनिटाइजेशन का मास्क पहनना प्लीज़ वो कीजिए वो करने से ही हम खुद को बचा पाएंगे खुद को बहुत दूसरे को बचा पाएंगे और जितना हो सके अपने बच्चों को भी प्रोटेक्टेड रखिए बच्चों को जितना हो सके बाहर मत जाने दीजिए और बाहर जाते भी है तो मास्क पहनाइए उनको भी प्रॉपर सैनिटेशन और कहीं भी बाहर जाके खेल के आते हैं तो तुरंत उनको क्लीन करना है उनको नहलाना है और जो भी प्रिकॉशन लेना है वो लीजिए और सारे जितने भी बच्चे को वैक्सीन आज के जमाने में जितने भी अवेलेबल है वो सारे इम्यूनाइजेशन सारे वैक्सीन उनको दिलवाइए क्योंकि बच्चों को कोविड ही नहीं बाकी बीमारियों से बचाना भी उतना ही जरूरी है जरूरी है सही बात बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर साहब डॉक्टर पवन जी थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया और खुशी हुआ कि आपने इस आ, इस समय हम लोग जो है बच्चों के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और उसके स्पेशलाइजेशन भी हैं तो ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा तो आइए विक्रांत जी जाते जाते डॉक्टर से आपको एक और छोटा सा बढ़िया असर सुनाइए <laughs> जी जी जी बिल्कुल आप लोगों के बीच एक गजल लगता हूं किसी नजर को तेरा इंतजार आइए क्या बात किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आ जब भी है वो दिया वो पिजाए के हम मिले थे जहा वो विया वो पिजाए के हम मिले थे जहा मेरी वफा का वही पर मजार आज भी है हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है वाह क्या बात नजान क्यों इनको ये हुआ ऐसा न जाने देख के को ये कि मेरे दिल पे प्यू ने आज भी है हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है थैंक यू थैंक यू सो मच विक्रांत थैंक यू सो मच और डॉक्टर पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया और फिर आगे मिलते रहेंगे हम लोग समय समय पर आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी खुश रहिए खुशियाँ बाटिए इसी शुभकामना के साथ सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें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 बाते मुलाते हो बाते मुलाकाते बाे मुलाकाते